संवेदनाओं के पंख ब्लॉक की, की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में, में, में आज हम बात, बात करते हैं, हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों की भारत के राष्ट्रीय प्रतीक देश की छवि का प्रतिबिंब होते हैं। और उन्हें बहुत ध्यान से चुना जाता है राष्ट्रीय पशु बाघ शक्ति का प्रतीक है राष्ट्रीय फूल कमल पवित्रता का प्रतीक है राष्ट्रीय वृक्ष बरगद अमरता का प्रतीक है राष्ट्रीय पक्षी मोर शिष्टता का प्रतीक है और राष्ट्रीय फल आम भारत की जलवायु का प्रतीक है हमारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में एक दूसरे से पीठ के बल जुड़े चार शेर शक्ति साहस गर्व और विश्वास का प्रतीक है भारत का राष्ट्रीय खेल चुने जाने के समय हॉकी अपने चरम पर था भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में कुछ अन्य जानकारी हम आपको दे रहे हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी सन उन्नीस में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था क्योंकि यह पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा था मोर शिष्टता और सुंदरता का प्रतीक है मोर को राष्ट्रीय पक्षी चुने जाने का एक कारण इसका पूरे देश में पाया जाना भी है हर आम व्यक्ति इस पक्षी से, से परिचित है इसके अलावा मोर किसी और देश का राष्ट्रीय पक्षी नहीं है इन्हीं सब कारणों के चलते मोर को राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को जंगल का राजा कहा जाता है और यहां भारत के समृद्ध वन्य जीवन को दर्शाता है शक्ति और फुर्ती बाघ के बुनियादी पहलू हैं। भारत में बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया और सन उन्नीस में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया भारत का राष्ट्रीय गान भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः बंगाली में रचे गए गान का हिंदी संस्करण है समाज के गैर हिंदू वर्ग द्वारा वंदे मातरम का विरोध करने के बाद जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान बनाया गया 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में इसे सबसे पहले सार्वजनिक मंच से गाया गया अगले ही महीने यानी कि जनवरी 1912 में यह तत्व बोधिनी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ यह पत्रिका रविन्द्र टैगोर की देखरेख में ही छपती थी गीत का शीर्षक था भारत विधाता रविंद्र नाथ ने अपने इस गीत को बाद में भारत का प्रभात कांड कहा और इसका अंग्रेजी अनुवाद मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से किया गया स्वतंत्रता से पूर्व सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने इस गीत के हिंदी अनुवाद को अपनी सेना का राष्ट्र गीत बनाया संगीत बद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया पूरे गीत में पाँच पद हैं। प्रथम पद राष्ट्रगान के रूप में गाया जाता है राष्ट्रगान में भारत के सांस्कृतिक भौगोलिक तथा ऐतिहासिक मूल्यों का वर्णन किया गया है राष्ट्रगान को लगभग 52 सेकंड में गा लिया जाना चाहिए कुछ अवसरों पर केवल इसकी प्रथम तथा अंतिम पंक्तियों को ही गाया जाता है इसको 20 सेकंड में गाना होता है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम हमारा राष्ट्र गीत है इसे बंकिम चंद्र, चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ने, ने, ने बंगला में लिखा था इसकी रचना काल को लेकर विभिन्न मत हैं। 1880 से अस्सी के, के बीच प्रकाशित होने वाली बंग, बंग दर्शन नामक मासिक पत्रिका ने इसे प्रसिद्धि दी अठारह में ही यहां बंकिम चंद्र के मशहूर उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा बना जब उत्तर पूर्वी बंगाल में अंग्रेज अपनी सत्ता मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे तब वहां के सशस्त्र सन्यासियों और फ़कीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था आनंद मठ उपन्यास इसी घटना पर आधारित है अठारह में कलकत्ता में आयोजित एक कार्यक्रम में इसे पहली बार सार्वजनिक मंच से गाया गया इसे रविंद्रनाथ ठाकुर ने ही संगीत बद्ध किया था इस गीत में देश को माता मानकर उसकी स्तुति की गई है इसे भी राष्ट्रगान के समान दर्जा प्राप्त है इसका, इसका पहला पद राष्ट्र गीत के रूप में गाया जाता है इसे गाने में इकतीस सेकेंड लगते, लगते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल भारतीय पौराणिक कथाओं में कमल का बहुत महत्व है यह देवी लक्ष्मी का फूल होने के साथ साथ धन वैभव और उर्वरता का प्रतीक है इसके, इसके अलावा यह आश्चर्यजनक तौर पर गंदे पानी, पानी में उगता है, है। इसके लंबे डंठल देखी देखी के शीर्ष पर फूल लगा रहता है कमल, कमल का फूल अशुद्धता से अछूता रहता है यह पवित्रता उपलब्धि लंबे जीवन और अच्छे भाग्य का प्रतीक है भारत का राष्ट्रीय फल आम आम मूलतः भारत का है और पूरी तरह से देशी है आम प्राचीन काल से भारत में उगता आया है प्राचीन समय से ही आम की स्वादिष्टता पर कई प्रसिद्ध कवियों ने रचनाएं रची हैं। दरभंगा में लाखी बाग में मुगल राजा अकबर ने आम के एक लाख पेड़ लगवाए थे भारत का राष्ट्रीय खेल भारत में क्रिकेट के बहुत लोकप्रिय होने के बावजूद हॉकी अब भी भारत का राष्ट्रीय खेल है भारत का राष्ट्रीय खेल चुने जाने के समय हॉकी बहुत लोकप्रिय था सन उन्नीस सौ अट्ठाईस के बीच हॉकी ने स्वर्णिम युग देखा और भारत ने ओलंपिक में लगातार छ स्वर्ण पदक जीते थे हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल चुने जाने के समय इसमें बेजुड़ और अतुलनीय प्रतिभाएं थी उस समय तक भारत ने 24 ओलंपिक मैच खेले थे, थे, थे और सभी जीते थे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ अपनी हमेशा फैलते रहने वाली शाखाओं के कारण अमरता का प्रतीक है भारत की एकता इस पेड़ के विशाल और गहरी जड़ों से प्रतिबिंबित होती है इस पेड़ को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है जिसका अर्थ इच्छाएं पूरी करने वाला वृक्ष होता है बरगद के पेड़ में अपार औषधीय गुण होते हैं और यह लंबी उम्र से संबद्ध है बरगद का पेड़ विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को आश्रय देता है जो भारत और उसमें रहने वाले विभिन्न धर्मों जातियों और नस्लों का प्रतीक है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ का अशोक का, का सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह चिन है इसे तीन शेर के नाम से भी जाना, जाना जाता है सम्राट अशोक ने सारनाथ में ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में इसे बनवाया था यह स्तंभ सारनाथ के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है इसे अशोक की लाट भी कहा जाता है इस स्तम्भ में सबसे ऊपर चार, चार सिंह एक दूसरे की ओर पीठ किए बैठे हैं। ये सिंह अपने कंधों पर धर्म चक्र उठाए हुए हैं। इस चक्र को अशोक चक्र कहा जाता है हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीचों बीच यही चक्र है सिंह घंटे के आकार के कमल के ऊपर एक चित्र पट्टी पर बैठे हैं। इस पट्टी पर, पर एक दौड़ता हुआ घोड़ा एक हाथी एक सांड और, और एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियाँ बनी हुई हैं। इन मूर्तियों के बीच बीच में चक्र, चक्र बने हुए हैं। खास बात यह है कि यह स्तंभ एक ही पत्थर को तराशकर बनाया गया है भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को इसे राज चिन्ह के रूप में अपनाया राज चिन्ह में केवल तीन सिंह दिखाई पड़ते हैं नीचे के पट्टी में उभरी हुई नक्काशी में एक चक्र है चक्र के दाईं ओर एक सांड तथा बाईं ओर एक घोड़ा है दाएं तथा बाएं छोरों पर अन्य चक्रों के किनारे हैं इस पट्टी के नीचे मुंडकोप निषद के एक श्लोक का एक सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है इसका अर्थ है सत्य की विजय होती है भारतीय संविधान के अनुसार राज चिन्ह का उपयोग निजी तौर पर नहीं किया जा सकता भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के कामकाज में इसका उपयोग किया जाता है राष्ट्रपति राज्यपाल केंद्रीय मंत्री राज्य सरकार के मंत्री तथा सरकार के उच्च अधिकारी अपने लेटर हेड में इसका उपयोग कर सकते हैं हमारा राज चिन्ह स्वतंत्रता एवं प्रभु सत्ता का प्रतीक है यह देशवासियों में सम्मान तथा समर्पण की भावनाओं एवं निष्ठा को जागृत करता है हमें सदैव इसका आदर करना चाहिए अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में वाचक स्वर भारतीय परिमल